द्वितीय चतुर्थ मंत्र में कहा गया है इसको कहा गया प्रविविक इंद्रिय अच्छा अंतत्व मनुष्य तथा वासना रूपा चप्न प्रज्ञा जंत प्रज्ञा तेज विकार तेजसत्व तैज सक है तो सपना कोई तैजस का है तेज विकारत नहीं तेज का कार्य नहीं तो से तैजस के वाइट्याज्ञाया केवल प्रकाशस्वरूप तेजस प्रज्ञा विषय शून्य विषय रहता है केवल प्रकाश स्वरूप है प्रकाश है उसमें विषय तो नवती विषय विषय विषय विषय विषय वाला होता है अलग ही होता है विषय विषयी सर ठीक है स्थूल विषय यहाँ वा वाना जो विशेष संस्पर्श मंत्रेण प्रकाशमात्रत स्थित आश्रय होतीद्रष्टा ते तेजसु विवचित जागृतावस्था में विशेष स्थूल स्वप्न अवस्था में वासना वानाम प्रज्ञा भी वाचनामय यहाँ वासना प्रजायापनावस्था उसे अवस्था में स्थूल विषय न ज्ञायते, स्थूल विषय के ज्ञान नहीं होता मतलब थी। थी नहीं। है तस्तल प्रज्ञायां स्वप्न अवस्था में नाम मई प्रज्ञा विषय संस्पर्श मंत्रण प्रकाश से स्थित विषय संबंध नहीं विषय के बिना प्रकाश मत रूप स्थित है तेजस आश्रय तो नवती स्थित मत स्वयं आश्रय तेजस तेजस नस्थित है स्वप्न अभिमानी तेजस है स्वप्न द्रस्टा तेजस शब्द है विभक्स तेज शब्द ना प्रज्ञाया निर्देश तीत तेजस तेज शब्द से लेंगे तो तेजस होगा तैजस तेज शब्द से प्रज्ञा लिया वासनामयया प्रज्ञा को तेज लिया प्रकाश स्वरूप तैजस का स्वप्न दृष्टा मनु विश्व तेजस अभिशिष्ट प्रविता विश्व तेजस्व दोनों में ही प्रभि तबक विशेष होना चाहिए क्योंकि प्रज्ञा भोज्यत्व से तुल्य प्रज्ञा का प्रज्ञा के द्वारा भोज्य प्रज्ञा ही अंत प्रज्ञा है प्रज्ञातंत्र भोज्यत्विशेष प्रज्ञा भोज्य होने पर भी भुक्ता होता तो तेजस तस्या तो अबातर भेदा प्रज्ञा जागृत काल में प्रज्ञा स्वपन काल प्रज्ञा दोनों भुज्य भोक्ता है विश्व से जैसे प्रज्ञा में भेद है सभी सेवाद विश्व से भुज्या विश्व के भोज भुजिया प्रज्ञा वो प्रज्ञा है सबसे जागृत काल में ये स्थूल प्रज्ञा लक्ष्य जैसे सपनावस्था के भोक्ता उसकी जो प्रज्ञा है संस्पर्श शून्य वाषा मात्र रूप इसलिए इसको प्रत तो भोग कहा गया सपन बताया विविध विषय संबंध रह प्रज्ञा स्थूलाया भोज्य तो विशेष विषय ही स्थूला प्रज्ञा उसका भोज्य हुआ किंतु कि केवल वासना मात्रा प्रज्ञा भुज्या केवल वासना मात्र ही प्रज्ञा है इसलिए तो वो वो हुआ उसकी अभिषेक है समानम अन्य समानम में क्या प्रथम पद की व्याख्या में जैसे कहा गया है वो समानम अन्य सप्तांग एक मुखत्म इतना अन्य ये भी सप्ताह वही अंगों को लेकर एक उन्नीस उसका द्वार उपलब्धि लेकर के सब बराबर है द्वितीय पाद एवं व्याख्या व्याख्या व्याख्या मानस ऋतु न कंचन इत्यादि विशेषणों से तात्पर्य अपना के दो की पाद की व्याख्या हुई पादय एवं व्याख्या व्याख्या करके तृतीयम पार्गम व्याख्यान आत्मा की तृतीय पराध व्याख्या करेंगे व्याख्या मान श्रुतो या श्रुति व्याख्यान का विषय पंचम क्या विषय समस्या उसमें श्रोतु न कंचन काम काम थे कुछ इच्छा नहीं करता काम पदार्थ इच्छा नहीं करता है जागृत काल में जिस इच्छा है नही है न कंचन स्वप्न पश्चिम स्वप्न भी नहीं देखता है फूल अवस्था में किसी विषय होती नहीं। में सपना है में नहीं स्वप्न अवस्था में स्वप्न देखता है धनुता भाव सुध स्थान सुधम स्थान में एक ही भूत हो एक ही भूत हो गया विक्षेप से विक्षेप होता है जागृत काल में सपन काल में विक्षेप नहीं रहने से केवल आवरण मात्रा था ईश्वर के साथ एक हो जाता है होता प्रज्ञान घन प्रज्ञान का घन है ज्ञान है। आनंद मेव, आनंद मेव। का घन है वो आनंद भोग को आनंद स्वरूप आनंद का भक्ता है चेतो मुख चेतन है उसका मुख द्वारा प्राजा तृतीय पाद ये तृतीय पाद्यमी दर्शना दर्शन दर्शन वृत्ति प्रबोध लक्षण से स्वागत एक अदर्शन जागृत स्थूल विषय का ग्रहण होता है इसको दर्शन वृत्ति कहा गया स्वप्न अवस्था में स्थूल विषय नहीं होने से वो अद्यशन दर्शन से भिन्न स्थूल दर्शन से भिन्न अदर्शन वृत्ति दो वृत्ति में जागृत काल में और स्वप्न अवस्था में दोनों अवस्था में तत्व प्रबोध लक्षण से स्वाप देता है तत्व का अप्रबोध तत्व का अग्रहण दोनों बराबर है तत्व अग्रहण को स्वाप शब्द से कहा गया स्वप्न शब्द से तत्व अग्रहण स्वाप तत्व का ग्रहण नहीं होना रूप जो स्वाप जागृत काल में स्वप्न में बराबर हो गया तो सुश्रुति अवस्था में अलग क्या है सुरस्वती ग्रहणार्थम जागर सपन दोनों का त्याग करके सुश्रुति ग्रहण करने के लिए न जागृति की व्यावृति के लिए सपन की व्यावृति के लिए दो विशेषण लिया इत्यादि विशेषण एक विशेषण हो गया जागृत व्यावृत्ति के लिए न कंचन काम काम ये और स्वप्न व्यावृत्ति करने के लिए न कंचन स्वप्न पश्चिम टीका में दर्शन से थूल वृत्ति अत्रस्ती जागरी दर्शन वृत्ति स्थूल विषय से वृत्ति स्थूल विषय स्मृत स्थूल विषय से दर्शन वृत्ति दर्शन से दर्शन सेशयक दर्शन जागृत कार्य दर्शन वृत्ति जागृति भाई स्थूल विषय दर्शनादर्शन अदर्शन स्थूल विषय दर्शन के अन्दर्शनमदर्शनम दर्शन से ले लिया स्थूल का दर्शन और उससे भिन्न हो गया अदर्शन अदर्शन का दर्शन अभाव नही? नहीं दर्शन से भिन्न स्थूल विषयक दर्शन जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में स्थूल विषयक दर्शन नहीं अदर्शन का वासना मात्र ज्ञान तसे वृत्ति अत्रर्शन वृत्ति स्वप्न हो गया दुन जागृत स्वप्न दुन को ग्रहण करके दर्शन दर्शन वृत्ति किन्तु दोनों अवस्था में तत्व का अप्रब्ध बराबर है तो साप से तत्व ग्रहण से तुल्ले तो आज सुशुति अवस्था में भी तत्व ग्रहण है जागरण सपन दोनों में भी तत्व का आग्रह है बराबर हो गया तो स्वाप में तीनों आ गए तत्व ग्रहण स्वाप इसलिए यत्र सु करके जागरण सपन की जागृति के लिए विश्व न दिया नहीं तो सुप्त कह देने मात्र से जागरण सपन सुश्रुद्ध तीनों का ग्रहण हो जाएगा तो सत्व प्रबोध बाला तत्व तो प्रबोध में ती तो प्राप्ति तो होती है न कंचन इत्यादि विशेषण तद्यवेदन तय व्यवचेद जागृत सपन दो करके केवल सुसूप का ही ग्रहण के लिए ये सूप्त इदि वाक्य में मंत्र न कंचन काम काम की तिस्थेदम ग्राहन स्वश्य इत्याशेषण स्थानदय व्याग्रस्थान व्यवच्छेद करके पृथक करके सुप्प्त का ही ग्रहण कर छेद सम्भवात विशेषणान अकंच न कंसन स्वप्न पशे स्वप्न होता है अन्य ग्रहण स्वप्न होता अन्यथा ग्रहण मतलब विपरीत ग्रहण तो विपरीत ग्रहण रूप स्वप्न जेसे स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था में भी स्वप्न अवस्था में विपरीत ग्रहण जागृत अवस्था में भी विपरीत ग्रहण सुश्रुत अवस्था में विपरीत ग्रहण नहीं अन्यथा ग्रहण नहीं केवल अग्रहण है अग्रहण ग्रहण का अभाव तीन अवस्था में बराबर है जागर सपन में विशेष अन्यथा ग्रहण भ्रांति अन्यथा ग्रहण होता है तो इतने जल्दी यदि कहते न कंचन सपन पी अन्यथा ग्रहण नहीं होता है तो दोनों की व्यावृत्ति हो जाएगी जागर सपन दोनों की व्यावृत्ति हो जाएगी न कंचन सपन पी अन्य ग्रहण नहीं तो जागृत में सपन में अन्यथा ग्रहण है दोनों की व्यावृत्ति के लिए इतने विशेषण पर्याप्त है न कंचन सपन प्रसिद्ध न कंचन सपन प्रसिद्ध एक ही विशेषण के द्वारा तो विशेषण अखिंजित करम अन्य जो विशेषण दिया न कंचन का माम ये थे इसका कोई प्रयोजन नहीं था इतने आशंख्या आशंका कम से कहते भगवान भाष्यकार अथवा त्रिशुअ स्थानीस तत्व प्रतिबोध लक्षण स्वाप अविशिष्टि पूर्वाभ्याम सूतम विभाजते तीनों स्थान तत्व प्रतिबोध रूप लक्षण स्वाप बराबर है तत्व से अप्रतिबोध तत्व का अग्रहण अज्ञान जागर सपन सुसुति तीन में समान है स्वाप अविशिष्ट साप तीन में बराबर हो गया यदि पूर्वाभ्याम सशुतम विभाजते पूर्व जागर सपन ध्वनी के द्वारा तो करते न न कंचन स्वपन नहीं दिखता है कोई कामना भी विषय नहीं करता है टीका में तत्व प्रतिबोध स्वास्व स्थान तेल्य तत्व स्व प्रतिबोध तत्व का आग्रहण अज्ञान रूप सापान तो तुल्य तो जागृत तो स्वप्न तीनों में ही जागृत स्वप्न जागृत करके को ज्ञान कराने के लिए न काम कंचन काम न कंचन स्वप्न प्रसिद्ध है तो फिर प्रश्न है एक सब विशेषण से व्यवच्छेदक अलम विशेषणाभ्याम से कौ समाधि एक न कंचन स्वप्न इतने कहेंगे तो जागर सपन दोनों की ही हो हो हो जाएगी, दोनों का तो तो जाएगा, जाएगा, विशेषण, और दूसरा विशेषण न कंचन काम काम थे ये तो हुआ इसका समाधान क्या हुआ एक से विशेषण से व्यवच्छेदक तो संभव आये एक ही विशेषण न कंचन स्वप्न पस्य यह दोनों अवस्था का के हो जाएगा व्यवच्छेद इस शंका का समाधान क्या है कौनाधि इतिहास विशेषण विकल्प व्यवच्छेद नानक दोनों विशेषण दोनों विशेषण में दोनों का विकल्प नहीं जाएगा। दोनों का ही सपनों तो न कंचन कंचन कंचन सपनों पर से थी का नहीं करता है तो जागृत का भी स्पष्ट ग्रहण व्यावृत्ति बोल जाएगी विकल्प नई भाषे में नव अन्था ग्रहण लक्षणम स्वप्न दर्शनम काम व कश्चन विद्युत ये दोनों का अभाव स्पष्ट हो जाता है कि अन्यथा ग्रहण रूप स्वन सु में नहीं है और जागृत काल में जैसे कामना करता है वो कामना भी नहीं करता में स्पष्ट हो जाए का ग्रहण होगा केवल इतने कौन से हो गया स्वप्न दर्शन नहीं है अन्यथा ग्रहण रूप स्वन जागृत स्वप्न में है सुश्रुति में नहीं ये हो गया और जागृत काल में जैसे जागृति की व्यावृत्ति अलग शब्द से हो जाएगा कुछ कामना करता है विषय इच्छा करता है सुश्र में ऐसा नहीं ही। मैं आ अन्यथा बीच में एक किसी पुराने पुस्तक में आएगा वो नीचे के आगे ये अपेक्षिता अर्थम कथ है तदी तो यंश नीचे पंक्ति में आएगा अभी ऊपर ऐसा है अन्यथरा अन्यथा, अन्यथा ग्रहण शून्य काम संस्पर्श विरहित्व विशेषणाभ्याम इति विभाव अन्य ग्रहण शून्य अन्य ग्रहण जागृत स्वप्न में ये दोनों का अभाव सुशुत है काम संस्पर्श विरहित्व काम संस्पर्श संबंध है जागृत काल में उसका अभाव विशेषणाभ्याम विवक्षितम दोनों विशेषणों के द्वारा ये विभक्षित होगा अन्यथा ग्रहण नहीं है और काम संस्पर्श की नहीं है विवक्षितम इतिभाव अगे इतिभाव इतने लिखना है और विराम के आगे ये ऊपर से यहाँ चिन्ह कर देना ये चाहिए यह अपेक्षित तदिति यह यहाँ चाहिए कथम के पहले विवक्षितम विराम विवक्षितम विराम उसके आगे ऊपर से यहाँ चाहिए यत्र से अपेक्षता कथ है तदेत तिथि में न ही सु पूर्व अन्यथा ग्रहण लक्षण सपन दर्शन काम बा उसका अर्थ हो गया भाव उस क्या ये अपेक्षित अर्थ कथी युक्त न कंचन काम काम न कंचन स्वप्न पश्य तुप्तम ये जो वाक्य वाक्य में अर्थ है उसके अपेक्षित अर्थ कथन करते तहत तो सुश्रुतम स्थान अस्थि सुसुत स्थान ये हो गया सुसुद्ध स्थान जिसमें कोई कामना संस्पर्श नहीं है अन्य ग्रहण नहीं वो तो सुसूप है स्थान अभिमान विषय हो गया एक विशेषण ये आस अवस्था में है सुश्रिति अवस्था अभिमानी तो एक भूत सुसूप स्थान एकी भूत एकीभूत कैसे हुआ विशेषण कैसे होगा तो भाषा में स्थान दिभक्त मनस्पंदित्वत जातम दैत प्रपंच मन स्पंदित मन का स्पंदन कंपन स्थान प्रभक्त दो स्थान के द्वारा विभक्त हो गया जागृत स्वप्न जागृत अवस्था में भी स्वप्न अवस्था में भी जो कुछ दिखता है मनोदृश्यक सचराचर मन सोमनी भाव द्वीत न ये कहेंगे द्वैत सौ मनस्पंदर म्वैत वर्ग सब जागृष तथा तो तथा तो रूप पर अविकल्पापन्न नई श्रस्त अह सपंचम एक उच्य से तथा पर ऐसा जो स्वरूप मनस्पंदर द्वैत मिथ्या उसका परित्याग नहीं करेगी अविवेक ऐसे मानस ऐसे में, पंदन देते है। रहता में को प्राप्त किया जैसे दिन में सब कुछ है रात में तमोग्रस्त हो जाता है अंधकार आया पदार्थों ने भी कुछ दिखेगा नहीं सब प्रपंचम एक ही भूतमत जैसे दिन में प्रपंच सब कुछ है अंधकार हो गया अलग अलग ग्रहण नहीं होता सब अंधकार हो गया एकदम अंधकार प्रकाश नहीं तो एक ही सब सबका ग्रहण होता है इसी प्रकार सब तो प्रपंच मनस्पंद नहीं है ऐसा ही रहता है किंतु तो अविवेक अपन उसमें ग्रहण नहीं होता है जागरूक सपन में ग्रहण होता है अन्यथा ग्रहण सुश्र में ग्रहण नहीं होता है सब अविवेक होकर सारा प्रपंच एक रूप हो गया एक ही भूतम एक गया ठीक है जागरितं स्थान दिए जागरी सपना से विभक्त यद्वैत दो विभक्त स्थूल सुक्षन काल में सुक्ष तत्स मनस्पंदत मागिवी कहीं मनस्पंद तथा स्वीयूपम आत्मनों विभक्त अगेन जितने अपना स्वरूप है जागृत दो नत्म मतलब अपना रूपे है। जागरते का रूप से अव्याकृत नाम कह गया कारणम आपणों को प्राप्त किया कारण हो गया स्वीय सर्व विस्तार सहित कारणात्मक भवती जागृत अवस्था सपनावस्था अपने सर्व विस्तार विस्तार के साथ पूरी अवस्था कारणात्मक हो जाती है उसमें भव तम दिन रात में होने वाले अंधकार से ग्रस्त हो जाता है हो रात में कुछ अंधकार हो गया तथा तो इधम सब प्रपंच अंधकार हो गया इसे कहा जाता है इधम अपनी कहा जाम कारण भावम भाव आप जितने कार्य वर्ग वर्गे जागर स्वप्न दिखते उसको कारणत्व को प्राप्त होगी कारण भावों को प्राप्त होगी आप कारण जाता है जैसे दिन में सब कुछ है रात में अंधकार ही हो गया इसी प्रकार कार्य वर्ग का मनस्पंदन देते प्रपंच जागर स्वप्न में सुस्वती में अविवेक आपन कारणत्व को प्राप्त कर लिया अज्ञान रूप हो गया कारणम इतने व्यवहित कारण कहा है एक तस्याम तवस्थाया तदुपाधि तो आत्मा एकशेषण भागवती अवस्था श्रोट से अवस्था में तदुपधि तो कारण उपाध्य बहुप्रे तदुपाधि कारणे तो का। अज्ञान अज्ञानोपाधि का। अज्ञानोपाधि आत्मा एकशेषण भाग एक विशेषण भजते ये विशेषण भग विशेषण बाला जाता है एक कारण उपाधि होगी तथा तो कारण उपहित प्रज्ञान विशेषण अयुक्त निरुपाधिक विशेषण सामवाद ये क्या फिर शंका करते हैं अवस्था में कारण उपहित कारण कारणेन उपहित उपाधि कारण उपाधि कारणेन उपाधि अज्ञान ही कारण कारण उपाधि के सुश्रुति में तो फिर एक कह दिया चलो एक हो गया कारणभूत हो गया कि आगे कहा प्रज्ञान घन उसको प्रज्ञान घन कैसे कहेंगे प्रज्ञान उपहित है उसको गना, गना गना, ये तो प्रज्ञान घन कह सकते कारण अज्ञान उपहित अज्ञान उपाधि युक्त जो अज्ञान विशिष्ट है उसको कैसे प्रज्ञान घन कहेंगे निरुपाधिक प्रज्ञान घन होना चाहिए विशेषण संभवाशं सीकरते अतएव स्वप्न जागरित मनस्पंदना प्रज्ञा घनीभूतान प्रज्णान वो सवस्था अविवेकूपन उच्यते सपन जागरि जागृत मनस्पंदना प्रज्ञा प्रज्ञा ज्ञान स्वप्न काल में जागृत काल में मनस्पंदन में अंतकृत्ति सपन काल में ज्ञान अंतकोवृत्ति नहीं विषय अंतको वृत्ति और जागृत काल में विषय है इसलिए मनुष्यपंदन प्रज्ञानी घनी भूतानी वो घनीभूत हो गया सुस्वती अवस्था में एक रूप हो गया घ्वनिभूतानी वो घनी भूत जैसे हो गया सावस्था इसी सुश्रुति अवस्था को अविवेक रूप प्रज्ञान घन का जो प्रज्ञान जागर सपन में थे वो सब एक रूप होगी अविवेक रूप एक जैसे अंधकार सब हो गया अभिवेक हो गया इस सब एक रूप हो और जो प्रज्ञान होते थे जागर स्वप्न में उनका घनभूत घनभूत अवस्था घन होगी बस एक रूप होगी ऐसे कहा जाता है सर्वस्व कार्य कार्य प्रपंच सुश्रुत कारण अतए करता सारा कार्य प्रपंच के साथ में में रहते हैं अज्ञान रूप से से रहने से सब जितने कार्य प्रपंच एक रूप होगी घनीभूत होगी सुशुद्ध अवस्थायाज्ञान नाम एक मूर्ति सुसुप्त में स्थित सुस्रवस्था में जागृत काले में सपन काले में होने वाले जितने प्रज्ञा सब एक मूर्ति एक घन मूर्ति होगी कठिन प्राप्त कर ली एक होगी न वास्तव नहीं एक नहीं होता वास्तव पुनः यथापूर्व विभाग योग्य तो आते फिर यथापूर्व विभाग होता है सरस्वती का स्वप्न का आते वास्तव एक होते ही नहीं इसमार उत्तम इव घनी घनीभूत जैसे होगी इसरा अंधकार में सो एक होगी वस्तु तो एक नहीं होते एक जैसे लगता है इसी प्रकार है। तो एक नहीं की जागृत स्वप्न प्रज्ञा ती भाव प्रज्ञान घन शब्द वाच्यता उत्तम अनुबदति सुश्रुति अवस्था में कारणात्मक सुश्रुति अवस्था ही कारणात्मक है अज्ञान है जागृत स्वप्न प्रज्ञा न त्रिकी भाव जागर सपन काले में होने वाले जितने प्रज्ञान सुस्तृत अवस्था में अज्ञान में एक रूप हो जाते हैं अलग अलग दिखता कुछ नहीं वेदन नहीं रहता अभिवेक हो गया इसलिए वाक्यता प्रज्ञान घन शब्द से कहा गया जो कहा गया अनुवाद कर, कर भगवान हास्य कार्य करते अभिवेक रूप अथवा तो प्रज्ञान घनो क्य सुश्रवस्था उत्तम एवं दृष्टान्त है ना बुद्धो आविर्भाव जो कहा गया है अभी उसको बुद्धि में आरूढ़ कराते हैं भगवान वास दृष्टान्त के द्वारा यथा रात्रो मैसेन तमसा अभिभाज्य मानम सर्वम घन तद्वत प्रज्ञान घने रात्रि में तमसा निशा में होने वाले अंधकार से अभिभाज्य मानम विभाग नहीं होता कोई वस्तु जितने सब जागृत स्वप्न में है ाह नहीं अंधकार हो गया तो केवल अंधकार ही दिखता है विवाह तो हो हो नहीं होता है सर्व घन में एक रूप होगी अलग अलग विवेक नहीं होता है इसलिए प्रज्ञान घन एव कहा गया प्रज्ञान घन एव मंत्र में आया प्रज्ञान घन एव तो एवकार का एवकार से न अयोग व्यवच्छित अर्थ एवकार का तीन अर्थ होता है अयोध्य अयोध्य अयोधस का व्यवच्छेद व्यवच्छेद आयोग असंबंध की व्यावृति शंख पांडुच शंख पांडव एवचन पांडवर्ण होता है पांडव वर्ण नहीं होता है ना पांडव एवच ये विशेषण के साथ संबंध होता है व्यकार का ये ऐसा अन्य योगा किन्तु अन्युग अन्य योगा व्यवच्छेद होता है जो विशेष के साथ का संबंध होगा। पार्थ है वो धनुद्धर पार्थ ही धनुद्धर उसके जैसे कोई दूसरा नहीं अन्य योगा, अन्य संबंध का व्यावृति सम्बन्ध का व्यवच्छेद उसकी व्यावृत्ति अन्य कोई नहीं ये विशेष्य के साथ अव्यकार का संबंध होगा अर्जुन ही धनुद्धार उसके जैसे दूसरा नहीं ठीक इसी प्रकार जो एक शब्द दिया प्रज्ञान घन एव प्रज्ञान ही है अन्य नहीं है अन्य के करने के लिए अन्य के शब्द न जाती अंतरम प्रज्ञान घन व्यतिरेक अस्तित्य अन्यवचेद प्रज्ञान घन एव उस अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं जाती अंतरम प्रज्ञान व्यतिरेक और कुछ भी नहीं मंत्रण प्रज्ञान्ञागे आनंदम इसके राजस्था आनंद विकार कथमा आनंदमय तो स्वरूपुखाव्यक्ति प्रतिबंधक दुखाभाचुर्थ मरट गृह विशेषणपत्ति दर्शय प्राज हो गया सुश्रुति आनंद विकार तो आनंद का विकार नहीं तो उसका आनंद आनंदमय कैसे कहेंगे आनंदमय उसको आनंदमय कैसे कहा स्वरूप सुख अभिव्यक्ति प्रतिबंधक दुख अभा स्वरूप सुख की अभिव्यक्ति का प्रतिबंधक होता है दुख दुख होने की कारण स्वरूप सुख की अभिव्यक्ति नहीं होती स्वरूप ही सुख आत्मस्वरूप विज्ञानम आनंदम ब्रह्म आनंद ही स्वरूप है उसके अभिव्यक्ति का प्रतिबंध के दुख जो प्रतिबंधक दुख उसका अभाव है सुश्रुत में सुश्रुत में आनंद रूप स्वरूप सुख के अभिव्यक्ति का प्रतिबंधक दुख नहीं रहता है दुख का अभाव हो गया का अभाव होने से सुख की अभिव्यक्ति सुख अधिक है प्राचुर अर्थ तो वचन मर प्राचुर्य अर्थ में मरठ आनंद प्रचुर विशेष गृहताशेषण उपपत्ति दर्शय आनंद में विशेषण सामव है लेखाते मनसो विषय विषय स्पंदन विषयाकार सदुखाभा आनंदमय आनंद प्रायो न आनंद आनंदम आनंद आनंद नहीं आनंद तो नित्य ब्रह्म ही आनंद है में अज्ञान है आनंद रूप नहीं आनंद नहीं कितने विषय विषयाकार स्पंदना सद्दुखाभाव विषय विषय, विषय और जागृत काल में घट विषय ज्ञान, विषय स्पंदन होता है जागृत काल में सपनावस्था में जो अन्यता होता है किंतु ये स्पंदन और आया से ही दुख है और दुख सुश्रुति में नहीं विषय विषयकार स्पंदन आया नहीं यही दुख का अभाव इसलिए सब लोग जितने भी विषय प्राप्त हो और विषय जितने भी हो जागर सपना से छोड़ कर सुश्रुति को जाना चाहते हैं आया तो दुख होता है ये दुख अभावी में ये दुख नहीं अन्य ग्रहण विषय विषय रूप दुख न जिस जा, जागृत में सपना में इसे इस नहीं है दुख के अभाव आनंद मेंकार आनंद प्राय दुख के अभाव से आनंद प्राय वस्तु तो आनंद एवं नहीं मुख्य आनंद रूप नहीं आनंद न आनंद एव टीका मरठ स्वरूपार्थवाद आनंदमय आत्म आनंद किम न सरूप अर्थ है हो जाएगा तो आनंदमय का अर्थ आनंद स्वरूप ये क्यों नहीं होगा ऐसा संक्रांति से आनंद न आनंद आनंद नहीं क्यों नहीं अनात्यंतिक आत्यंतिक नहीं अत्यंत हो आत्यंतिक होगा ये तो विनाशी ही अविनाश नहीं इसलिए आनंद नहीं स्वरूप आनंद है तो निते टीका नी ससुते निरूपाधि तो आनंद गंशक उपहृत था सुस्रुते बतान शुद्ध आनंद जो विज्ञान आनंद ब्रह्म निरूपाधिकनंद आनंद है इसे स्वीकर्म न शक्य स्वीकार तस्णपी कारणे न उपहरी तो। तो, कारण अज्ञान अज्ञान इसलिए आनंद रूप नहीं है अन्यथा यदि अज्ञान नहीं रहे मुक्तत्व तो अज्ञान नहीं रहे तो सुन मुक्त हो जाएगा अज्ञान कारण नहीं रहे तो फिर उसका कार्य जागर स्वन कैसे होगा पुनरुत्थान नहीं होना चाहिए तस्मात आनंद प्राचुर में वासे स्वीकृत लिखम आनंद प्रचुर कहा जाएगा आनंद नहीं कारण रहता है आनंद प्राचुर है दुख अभाव होने से आनंद प्राचुर्य स्वीकार स्वीकार किया जा सकता है ये यथार्थी आनंद भोग आनंदमय आनंद भोग के निराया तो, सुखी आनंद भोग उच्च थे लोग में निराया थे। बहुत प्रयत्न कर रहा था काम पूरा हो गया अभी निराश बैठ गया मैं कहते सुखी आनंद भूख बड़ा आनंद है सुखी वो वस्तु तो जो आनंद है कुछ अधिक आनंद नहीं उस वास्तव वा आनंद स्वरूप उसका आए कुछ आयास चेष्टा के कारण दुखी होता था वो जो समाप्त हो गया तो आनंद रूप हो गया आनंदभूख रहते आया स्वरूपा अत्यंत तो अनायास रूपा ये अनुभूय थी ये आनंद भूख सुश्रुति अवस्था में प्राज्ञा अत्यंत तो अनायास रूप स्थिति उसमें कोई आयात नहीं आया तो अन्यथा ग्रहण जो जागृत सपना में होता है विषय ग्रहण करना ही आय से जागृत सपना में विषय ग्रहण होता है सपन में वासना में जागृत में फूल विषय ये आयान अनुराज्ञन जैसे उसको आनंद भू कहा गया ठीक है तथा तो सुश्रुत तो होगी जैसे निराश थी थी कोई सुखी कहते हैं लोग आनंद भू ऐसे सुश्रुत को आनंदभू कह दिया दाष्टान के भी अत्यंत अत्य अनायासर कर्त स्थित सुश्रुति कई अनेक कारगण सूत्र पुरुष से तमस्था स्वरूपूत अनतिशयानंद अभिव्यक्तिरस्ती प्रमाण में जो सुसूपुरुष तस्यावस्थ सुश्रुतिवसा स्वरूपूत अनातिशयानंद अभिव्यक्तिरस्त ये स्वरूप आनंद हैतिशय आनंद उसके अभिव्यक्ति सुस्रुतपुरश होता है अभिगति होती है प्रमाण करते ये परम आनंद सुश्री अवस्था से परम आनंद स्वरूपानु परमांद क्या है वो जितने जागृत काल में स्वप्न काल में आनंद है विषय साध्य साधन साध्य ये साध, साधन साध्य साधन निरपेक्ष इसलिए परमाननंद है चेतु मुख्य विशेषण्तर त्याच आगे दिया चेतो मुख ये का विशेषण है विशेषणांतरम उसकी व्याख्या में सपनाबोधन चेत प्रति भूत मुख चेत प्रति भूतवेत मुख सपना में जो बोध है ज्ञान चेत सपना प्रतिबोधन चेत कुति जागरितम जागरित प्रतिबोध शब्दी चेत सपन जागरित दोनों को प्रतिबोध शब्द से आज्ञा सपना आदि प्रतिबोधम प्रतिबोध शब्द से सपन और जागरित दोनों गया वही प्रतिबोध चेत ही सपना आदि प्रतिबोधन चेत बोधन अनुसार सपनादी प्रतिबोधन चेत दास चेत प्रति द्वारा तत्प्रति द्वार उसके प्रति द्वार है अर्थात द्वारित सप्न और जागृत दोनों प्रतिबद्ध हो गया उसके प्रति द्वार है नहीं स्वप्न से जागृत सर्वाश्रुता द्वारा मंत्रण संभव होती के बिना जागृत स्वप्न दोनों नहीं होगा शुद्ध अवस्था में अवस्था नहीं अज्ञान के द्वारा स्वप्न शेव से जागरित से वसुद द्वार मंत्र न सुसुद द्वार के बिना की उत्पत्ति नहीं हुई इसे के द्वार हो गया तत्व तो तो तो तो जागर सो प्राज्ञ कार्य तो तो अज्ञान का कार्य इस कारण है कारण होने का न द्वार है अथवा सुसुद अभिमानी प्राज्ञ स्थान कारण छेद मुख व्यप भाग सुसुताभिमानी प्राज्ञ है कारण दो कारण जागर दोनों का कारण है उसे सही जागर स्वप्न हो जाता है क्योंकि भाग शब्द प्रयोग किया जाता है अथवा <स्थागा> तो प्राजताभिमा स्वप्न जागृत प्रति क्रम यद आगमनम तैतने व्वार अथवा दूसरे प्रकार का कहतेमानी सुश्रुत अवस्था में अभिमान करने वाला प्राज्ञा वो सप्न अवस्था को जाएगा नाम हो जाएगा विश्व जागृत अवस्था में विश्व होता है तो सुनि ही सपन जागृता को भूल जाता है क्रमाक्रमाभ्याम यद आगमन क्रम से सुषुलता से कभी पहले सपन उसके जागृत कभी सुश्रुत से जागृत भी हो गया क्रमेण अक्रमेण क्रमाक्रमाभ्याम यद आगमनम प्राज्ञ ही सुस्वप्न में जागृत अवस्था में आता है प्रति आगमन के प्रति चैतन्य में द्वार चैतन्य द्वार चैतन्य के द्वारा ही वो एक अवस्था में थी तो अन्यवस्था को आएगा चैतन्य में द्वार्यम सर्या जामी रूप ईश्वर चैतन्य चैतन्य से ही अवस्था में से अन्य अवस्था को जाएगा नहीं तद्यति का चेष्टा सिद्ध थी तख्यांतर क्योंकि ऐसे चैतन्य के बिना चेतना नहीं हो सकती इसलिए वही चैतन्य के चैतन्य के द्वार हो गया द्वार लक्षण चैतन्य ही उसका द्वार मुखम अव्य प्राज्ञ प्राज्ञ का द्वार हो गया चैतन्य जिसके द्वारा स्वप्न अधिक हो जाता है प्राज्ञ स्वप्न जागृत हो जाएगा चैतन्य के द्वारा चैतन्य होगा उसका द्वारा ये तो द्वारम अस्य द्वार का तो चेतु चैतन्य बोध रूप बोध रूप चैतन्य द्वार जिसका प्राज्ञ था आगमन प्रति स्वन जागृत हो जाता है चैतन्य के द्वारा इसलिए उसको चेतु मुखो का टीका में भूते भविष्य ज्ञातृत्व दास्ट में भूत भविष्य ज्ञातृत्व सर्वय अस्य इति प्राज्ञ प्राज्ञ उसको कहा भूत भविष्य सब का ज्ञाता है सर्विषय ज्ञातृत्व सब विषय को जानने वाला ठीक है भूते भविष्य च विषय ज्ञातृत्व भूत और भविष्य विषय का ज्ञाता है तथा सर्वस्पन विषय ज्ञातृत्म वर्तमान विषय में ज्ञातृत्व अस्व प्राज से ये प्रकर्षण जाना प्रज्ञ प्रकर्षण जाना प्रज्ञ प्रज्ञा प्राज्ञ प्रज्ञा तो हो जाएगा तदव विचार विषय वर्तमान सबको जानता है सुश्रुति समस्त विशेष विज्ञान पर बाद उतृतम सुश्रुति में तो सब विषय के ज्ञान का उपर में हो जाता है विशेष ज्ञान हुआ तो सुश्रुति नहीं है जागृत काल में सपन में विशेष ग्रहण होता है सुशुद्ध में नहीं तो फिर सुशुद्ध अवस्था में ज्ञान ज्ञात्रित्व तो कैसे ये आशंका भूतपूर्वगत्या प्राज्ञा उचित उसको भूत पूर्वगत्या प्राज्ञा कहते जागृत सपन में वो सब दिखता था वो वही सुशुद्ध अवस्था में है इसलिए भूतपूर्वगत्या प्राज्ञा कहते यश्रुता तम अवस्थायाम समस्त विशेष विज्ञान विरहित सुस्रुत सुस्थ्य अवस्था वाला तम अवस्था सुश्रुति अवस्था में समस्त विशेष विज्ञान विरहित जितने विशेष विज्ञान जागृत काल में स्वप्न अवसा में और सब विज्ञान से रहित सुश्रुति अवस्था तभी सुश्रुति विशेष विज्ञान रहते तथा भूता भूतपूर्व गति भूतपूर्व क्या है भूता पूर्व भूतामत निष्पन्ना जो होगी यहाँ जागृति सपने से सर्वय ज्ञातृत्वता गति भूतापन्ना जागृत स्वप्न में सर्वयज्ञात गति तया तया तै गा भूतपूर्वगत तया प्रकर्षण आ समंत्रती जागृत काल में सपन में सर्वय ज्ञातृत्व से कृशिगति से प्रकर्षण जानते तो तो तो नहीं रहा तो तो नहीं होगा ऐसा संक्रमण अथवा प्रज्ञ मात्र अश असाधारण रूप ये प्राज्ञा सुसूच अवस्था में और कोई विशेष नहीं रहता है जागृत सप्ने जितने विशेष अवशांत हो गए निर्विशेष प्रज्ञपति मात्र असैव असाधारण इसका असाधारण प्रज्ञा जागृत काल में है किंतु नहीं अन्य प्राज्ञा कर दिया ठीक है असाधारण विशेषण दोटे असाधारण रूप असाधारण क्या है जैसे जागृत सपन तीनों में साधारण हो गया तत्व प्रतिबोध तीनों में किंतु सुस्वृति में कहते प्रज्ञ मात्र असाधारण असाधारण कहेंगे तो जागृत सपना में नहीं हो तो असाधारण विशेषण से द्योत सूचित अर्थ तो, स्पष्ट तो, कहते इतर ओर विशिष्ट अभी विज्ञानमस्ती जागृत सपन में विशिष्ट ज्ञान है किंतु तो सुस्त में नहीं प्रज्ञपति मात्र विशिष्ट ज्ञान क्या विषय विशिष्ट ज्ञान जागृत काल में सपन काल में विषय विशिष्ट ज्ञान है ये केवल निर्विषय ज्ञान शुद्ध चैतन्य रूप ज्ञान विशितम विशित में जागिट ज्ञान भी है ज्ञान तो तीनों में बराबर है इसमें विशिष्ट भी ज्ञान है इसमें प्रज्ञप्ति मात्र जाग सपन नहीं हुआ प्रज्ञा मात्र ठीक है आध्यात्मक तृतीय पाद व्याख्या पदात्मक व्याख्यापार सोय प्राजय पाद्राज तृतीय पद होदवि अंतिया में सह भेद गृह दर्शय राजदीक अंतरिया सह अभेदम गृहित व्यस्टि और समस्ती दोनों अभेद है पहले का विश्व व्यस्ती सम है वृक्ष वन जैसे केवल शब्द प्रयोग होता है अलग अलग नाम लेके वृक्ष सबको मिला कर रखे तो वनम हो जाता है इसी प्रकार स्वप्न में व्यस्टि का नाम हो गया व्यस्टि अभिमानी जैसा स्वप्न दृष्टा स्वप्न अभिमानी और समस्टि होता है में भी माने। उसका आधिदेविक अंतर्यामी ना समस्त अंतर्यामी के साथ अभेदम और अवेद्यामी एक ही ग्रहण करके विशेषण अंतरम दर्शेती आगे विशेषण अंतर है एस एस एस एस ये सर्वेश्वर ऐसा ऐसा अंतर्यामी ऐसा योनि सर्वस्व प्रभा प्यो ही भूता ये सर्वेश्वर जो प्राज्ञ को आरम्भ करके वो प्राज्ञ ही सर्व ईश्वर सब का सके ऐसे सर्वज्ञ सर्वज्ञ सौ अंतर्यामी ऐसे प्राज्ञा दिया वही अंतर्यामी स्पर्श जो प्राज्ञ है वही अंतर्यामी दृष्टि है के ऐसा यौन ही सर्वस्व सर्वस कारण ही भूतान नाम ही प्रभाव आप्यू उत्पत्ति प्रलय का कारण है इसलिए सर्वस्व योनि स्थ्य ही स्वरूपस्थ सर्वेवर शिद्विकेदजात से नस्तों में स्वस्थ स्वस्थ हैवतिषति स्वरूपस्था स्वे अवस्था स्वरूपस्थ सर्वे स्वरूपा टीका में कर दिया स्वरूपावस्थत्व क्या है उपाधि प्राधान्य अवध चैतन्य प्राधान्य स्वरूपावस्थ स्वरूप में अवस्था अवस्थित अवसिष्ट स्वरूपस्थित हो गया सर्वे स्वरूपस्थित क्या है जो प्राज्ञा है वही सा अंतर्या में उपाधि युक्त है अज्ञान उपाधि है उपाधि युक्त तो होने से उसको अव्याग्रता भी कहते अभ्यागृत शब्द ईश्वर को भी कहते कभी माया को भी कहते उपाधि प्राधान्य न अव्या माया में प्रयोग होता है ऊपर ही तो ताधान्य न ईश्वर में प्रयोग होता है तो यहाँ भी कहते उपाधि प्राधान्य मवोध्वीय उपाधि के प्राधान्य को छोड़ करके चैतन्य प्राधान्य हो गया चैतन्य प्राधान्य हो गया तो सर्वेश्वर हो गया अन्यथा स्वतंत्र अनुभव चैतन्य प्राधान्य होगा तो स्वतंत्र नहीं हो सकता है न्यायिकाया ता तो ताटस्थ्यम ईश्वर से आतिषंत तदयुक्त पत्रसमंजस न्याय विरोध तृती न्यायिक लोक ताटस्थ्यम ईश्वर से आतिषते प्रतिज्ञा करते आंग प्रतिज्ञा उपसख्या वार्षिक से आत्मनिपदाय आतिषति ताटस्थ्यम तटस्थर अतः जीवस भिन्न ये कहते तदयुत ठीक नहीं ब्रह्म सूत्र में आया द्वितीय या द्वितीय पाद में पति और असामंजस्य तो पति है वही असाम असामंजस्य सूत्र में एक सिद्ध किया वो तटस्थ नहीं तस्माद सर्वे साधिदेविक से भेद जात अधिदेवी के से जितने भेद वर्ग है सबको ईश्वर ही सर्वश ईता सबका शासक नहीं तस्माद जाति अंतर्भुत अन्य शाम अन्य जाति कुछ ही नहीं भिन्न जाता नहीं एकुति विरोधा न तो तस्वीर ये मिथ्या विरोध मन से भी ईश्वरताटस्थ अलग अपन से भिन्न ईशा प्राणबंधन भी सौम्य मन श्रुति सांदगी माया हे मौम्य मन प्राणबंधन मनोपाधि जीव मन शब्द से का प्राण हे गम प्राण ये टीका में दिय प्रकृतम अज्ञात परम ब्रह्म सदाख्य प्राणसात परम ब्रह्म सदूप प्राणशब्द से तद्बंधन ये जीवस बद्य अस्म परिपत्ति बद नीव पर अतिरिक्त परिवेशनमति परमात्मा सत्तर नहीं है इसलिए वही उसका स्वरूप प्राणबंधन मन का तो तदुित जीव चैतन्य मन शब्द से मनोपय चलना जीवचैतन्य प्राणशब्द से आध्यात्मिक प्रयोगा प्राणशब्द प्रयोगात प्राण जीव शाणबंधन ब्रह्म के लिए कहा गया मन शहर जीव लिए तस्वीन परिधान मन शब्द से जीव क का आ गया प्राणबंधने समय मन में मनोपहरी जीव मन शब्द से प्राणशब्द से ब्रह्म का आ गया अज्ञात तो जीवस्य जीव से तस्म परिवेशन ब्रह्म परिवेशन कथन कर्म से वस्तु तो भेदना प्राणबंधन के द्वारा भेद अभाव्यति से अयम भे ही भेदवस्थ ज्ञाता इस अंतरिया अंतरनुपेशा भूता अयमे ही सर्वेस्था सौभेद ज्ञाता रूप से धार करके दृष्ट श्रोता इससे अन्य कोई नहीं वही ज्ञाता है ऐसा सर्वज्ञ अंतर्यामी अंतर्यामी क्या अंतर अनुप्रविशां अंतरयम अंतर्यामी अंतर प्रविष्ट होकर सब को नियम करने वाला अतएव यथोत्तम सभेदम जगत प्रसूय सारा भेद जगत उससे उत्पन्न होता है योन सर्व स कारण है ये प्रभवच अप्य प्रभावूताष प्रभ उत्पत्ति अपय लयकार भूता टीका मैं अयम एवकार अवधारण प्राज से विशेषण न अवधान नोपरासर प्रभृतीमेशा सर्व तो प्रसिद्ध तो अयमे सर्वज अने से ज्ञाता हुई से हुई रूप से व्यासरासि सर्वेदा करके अंत अनुप्रवेश अवधारण यही अंतियामी क्योंकि अन्य कोई किसके सामर्थ्य नहीं सबके सामर्थ अंदर प्रविष्ट होकर सबके कर नियम करें परमात्मा ही अंतर्यामी उत्तम विशेषण तय हेतु कृत्व तीन विशेषण सर्वे सर्वज्ञान तीन हेतु होने से ये का सर्वजगत कारण तो वही सर्वजगत का कारण ये विशेषण अतएव यथोत्तम सवेदम इस उत्पन्न होते जोन यथ उत्तम का तो सवन जागृत स्थान द्वारा उत्तम सारा प्रथम से सपन जागृत सवेदम अतद के साथ अध्यात्म अभिदैव अभिभूत भेद सहित अज्ञात अध्यात्म अतिथि देवता संबंधी भूत संबंधी जीते निमित कारण प्राचीना ईश्वर को निमित्त कारण केवल मानुस न्याय के जैसे एक लोग मानते उपाधान कारण परमाणु है ईश्वर केवल निमित्त कारण तो इसको निमित्त कारण मानुष्य से उनका तो विशेषण सब जीतने विशेषण घट जाएगी इतना आशंका करतेज्ञा दृष्टान जीतने आया ब्रह्म सूत्र प्रकृति कारण तो है प्रकृति भी है का उपाधान कारण भी है प्रतिज्ञा दृष्टान प्रतिष्टानी नकल एक सुवर्ण पिंड ज्ञान हुआ तो उसके कार्य का ज्ञान हो गया मृत का ज्ञान होगा तो मृत के कार्य का ज्ञान हो गया तो उससे सिद्ध होता है उपाधान कारण भी है एक के ज्ञान से सबका ज्ञान ही प्रतिज्ञा उसका होता है तभी दृष्टान मृद आदि दृष्टान निमितोपन जगती न भिन्न जगत का निमित्त उपादन कारण एक निमत सिण विशेषा तरमा यहाँ भूता न प्रभव प्रभव उत्पत्ति अप्यपये कारण न से तो भूतान एकत्र उपाद संभावित हो और उपादान कारण तो नहीं हो सबका और प्रलय किस होगा उत्पत्ति तो उपादान कारण से प्रलय भी कार्य का उपादान कारण में होता है इससे सिद्ध हो गया उपादान कारण भी है तो कान उपादान कारण दोनों ही